प्रभु ने समझा शोक में अब न कुछ रस अरुण होदय का हो रहा है उस वो प्रकाश प्राणो तुम भी जाओ अब लखन लाल के साथ यह कह कर गिरने लगे जब फिर कौशलदान तभी कहा सुग्री बने कर कुछ ऊँचा मात लाली यह शान की कृत्रिम है रघुनाथ जामवंत बोला अगर नहीं जाल या चाल तो इस लाली भी चमक। रहा पवन का लाल सचमुच इतने में वहां आ पहुँचे कपिनाथ ज्वाला से जलते हुई शैलखंड के साथ संजीवनी सुसेण ने दे जब मुख में डाल उठे राम का नाम ले। लखन लाल तत्काल लखन लाल तत्काल उठे राम का नाम ले लखन लाल तत्काल अब एक दृश्य पर उस क्षण के लाखों कपि वृंद थकित से हैं नारद सारद भी क्या बरणे जब छवि पर स्वयं चकित से हैं दो भागों में बटने पर भी प्रभु का मिलाप एक रंगी था इस पहलों में थे लखन लाल उस पहलू में बजरंग बली जय रघुबीर की जय उठे दल में गुंजार जय हनुमत जय लखन तब बोल पड़ा संसार बजे धुंद भी व्योम पर समय समझ अनुकूल सुरगण बरसा लगे स्वर्गधाम से फूल लक्ष्मण के मूर्ा हुई, जबकि तरह भंग भरत लाल के अवध में परके के दान ये अंग है रंगरलिया रंगरलियाँ जय जय सुखी हुआ संसार झूमी है डालियां, फूली है क्यारिया छाई है ऋतु बहार दूर सब विपत हुई है वह वीर भूमि मोद मई है हसी है खुशी है खिले है कली कली ले के प्यार लक्ष्मण के मूर्छा हुए जबकि इस तरह भंग भरतलाल के अवध में फर के दाए हो कृतज्ञ प्रभु ने के विदा वैद्य राज महाराज पहुंचा आया भवन तक सादर के साम रावण ने जब यह सुना गए लखन जी जाग बोला लंकापुरी के सोए हैं अब भाग दृढ़ में सोकर जग उठे अवधेश्वर का भ्रात घर में सोता ही रहे लंकेश्वर के भ्रत कुंभकर्ण के भवन में पहुँचा तो तभी अधीर नाना भात उपाय कर तुरत जगाया जगायावी यह कुंभकर्ण महाबले रावण का छोटा भ्राता था भोजन करना फिर सो जाना बस यही उसे सुहाता था कहते हैं छह मासों में वह बस एक रोज को जगता था कुछ घंटों में ही लंका को भोजन से चौपट करता था जागा जो ही दैत्य वह विस्मित व्यथित नितांत रावण ने संक्षेप में सुना दिया वृत्तांत फिर कहा तुम्हारे सोने से लंका की चांदी होती है जिसको रानी के पदवी वह ही अब चांदी होती है ऐसे भी सोना क्या सोना देवन सब जाए खाटों में कट जाए बहन के नाक कान तुम पड़े रहो खर राटों में कुंभकर्ण कहने लगा वाह भ्रात बलवान पर नारी हर कर मुझे सिखलाते हो ज्ञान क्यों गई वहाँ वह सुर पढ़ खा क्या काम भला था जाने का कोई तो कारण होगा ही लड़कों से नाक कटाने का इस बेमतलब के झगड़े में लंका के सत्यानाश है भाई अब तिथियां क्या गिनते अपनी भी पूरलमासी है रावण ने जो ही सुनी भ्रात की यह बात खूब वस्तु में दे दे उसी प्रभात हुआ नसे में जिस लंक जिस लंका का वह भीर चला युद्ध के वास गर्जन कर गंभीर लिखने लायक बात है इसके रण की एक बनता इसका ग्रास था भालू की इस प्रतीक अचरज विशेष था एक और जिस जिसको भी यह खाता था वह नाक कान के रस्ते से बाहर को झटया जाता था सारांश यही है ढील डोल इस कुंभकर्ण का इतना था अंगों को छूना क्या इसके सम्मुख होना भी मरना था काप उठा इस समय जब भालुकी समुदाय चाहा लक्ष्मण ने मुझे रणया गया मिल जाए किंतु उठे हैं यह अभी पाकर कष्ट अपार यही सोच कर स्वयं प्रभु रण को हुए तैयार उन कमल सरी के हाथों से जब धनवा का टंकार हुआ दुश्मन का भी दिल दहल उठा वह प्रणय काल का शोर हुआ जब तक कि सावली सूरत पर वे सुघर जटाये बिखरे थे तब तक मानो सब शोभाए उस मुख पर आकर निखरी थी बंध गया जभी जोड़ा उनका छविया भी बधी साथ ही में मानो अपनी रक्षा के हित वे सब रह गई साथ ही में अब उच्च सूर्य जो ही दमकाम आलोक अलोक लपक उठाओ मुखमंडल का अवलोक तेज रणमंडल सारा झपक उठाओ कटमेन संग कर में कमान चुटके में तीर दबाए थे उस रौद्र रूप में भी राघो अद्वितीय छवि से छाये थे हो गया चकथरजनी चर भी देखा जब उस सुंदरता को क्षण भर के लिए भूल बैठा अपनी सब युद्ध कुशलता को बोला क्या तुम्ही अवधपति हो क्या तुम्हें सूर्य कुल नंदन हो रावण से रण करने वाले क्या तुम्ही जान की जीवन हो यह नीलाम्बुज श्यामल शरीर रण मध्य उतरने योग्य नहीं हे राम तुम्हारी मधुर मूर्ति सचमुच बद करने योग्य नहीं निश्चर के यह बहन सुना देह से सीता उत्तर में कहने लगे रख धन पर हाथ हे कुंभ यो बातों का, पाता है रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहता है लंका में अगर वीर हो तो तुम ममता छोड़ो प्राणों के लो संभलो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की ज कर धनवा टंकार फिर चकित किया बौछारों से सारा युद्ध स्थल गूंज उठा दया के गुंजारों से त्रिपुरासुर के सम्मुकरण में जिस तरह सुशोभित शंकर थे जो कुंभकर्ण थे लड़ने में देद्य दिव्यमान सीतावर थे प्रभु से रण करते समय असुर इस तरह दिखाई पड़ता है मानो शरीर धर अंधकार उज्जवल प्रकाश से लड़ता है अथवा जैसे काला कलंक निर्मल यहाँ पे झुंझलाता हो जायू कहिए कल कल साप सतकेण्य पर बंधाता हो रजनी चर से शक्ति भर रजनी सर से शक्ति भरम यत्न किए बहुबार पहुँच सका रघुनाथ के निकटन किसी प्रकार तब बोला सानंद वह धन्य तुम्हें हे राम ऐसा कोमल यंग फिर यह दुरंत संग्राम